एफएम एफएम खुश रहो नमस्कार आप रेडियो आप रेडियो आवाज 107.8 पर सभी का बहुत-बहुत स्वागत है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी को शाम की मस्ती इस प्रोग्राम में जैसे हम लोग अलग अलग कलाकारों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और रेडियो पर नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग और उनकी प्रतिभा को आप जान पाते हैं समझ पाते हैं तो आई आज के इस शो में हमारे साथ तीन अच्छे कलाकार हैं बजे कलाकार हैं एक विक्रांत अग्रवाल जी को जिन्हें आप जानते हैं और दूसरे हमारे निम्बोलकर सर जो पिछले शाम की मस्ती इस एपिसोड में उन्होंने भी हिस्सा लिया था और आज उनकी बेटी डॉक्टर वीना जी हमारे साथ हैं वो भी गाने के बहुत शौकीन हैं डॉक्टर पेशे के साथ, साथ साथ संगीत की पेशा को भी उन्होंने जाना है समझा है तो आज वो एक नया कलाकार हमारे बीच में आज के शाम की मस्ती में रहेंगे तीन तीनों कलाकारों का बहुत दिल से स्वागत है नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज़ 107.8 एफएम पर जी हां खुश रहो खुशियां बांटो आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज के इस शो में हम लोग तीनों जो हमारे सिंगर्स हैं डॉक्टर वीना निबुलकर सर और फिर उसके बाद विक्रांत जी हमारे साथ हैं उनसे बातें करेंगे और उनकी कुछ खास गाने जो उन्होंने प्रिपेयर किया है उन गानों को सुनेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर वीणा की तरफ वीणा कैसे हैं आप मज़े में मजे में हैं <laughs> अब आपके गानों को सुनकर हमारे श्रोता भी बहुत मस्त हो जाएंगे और इस शाम की मस्ती में डूब जाएंगे ऐसा मुझे लगता है तो मैं चाहूंगा कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री जर्नी ऑफ संगीत की बताइए म्यूजिक का तो शौक पहले से ही रहा है बचपन से गाने के लिए भी इंटरेस्ट जब मैं कॉलेज जाने लगी तब से आने लगा जी तो बीच बीच में ऑन एंड ऑफ मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग भी लिया है बट बहुत कंसिस्टेंसी uh, के uh, uh, साथ मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई ज़्यादा गाने को हुँ. लेकिन अभी भी एज अ हॉबी मैं uh, uh, गाना बहुत पसंद करती हूँ एंड एन्जॉय करती हूँ क्या बात है कोई स्टेज परफॉर्मेंस या फिर कहीं परफॉर्म किया हो तो उसके बारे में बताइए कौन सा पहला आपका परफॉर्मेंस रहा मेरा सबसे आ? पहला स्टेज परफॉर्मेंस नाथ ब्रह्म कैरा क्लब के तरफ से पनवेल में एक स्टेज शो हुआ था तब हा, मैंने हा, अपना पहला ऑफिशियली पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था एंड तब से लेकर आज तक ऑन एंड ऑफ स्टेज पर आती रहती हूँ जैसे भी टाइम परमिट करता है अभी भी हुँ. खुद को प्रोफेशनल सिंगर के नज़रिये से नहीं देख देख रही करती क्या क्या बात क्या बात अच्छी बात अच्छी आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और आज पहली बार रेडियो पे आप गाने गाएंगे और लोग सुनेंगे तो आपको कैसा फील हो रहा है <laughs> आ, बहुत अच्छा फील हो रहा है थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड <laughs> आई आई होप के लोगों को पसंद भी आएगा ना। जी जी जी आ, तो चलिए शाम के मत इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत है और आइए सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे डॉक्टर वीना से ही जो एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर हमारे बीच में आ रही हैं और मैं चाहूंगा कि वो खूबसूरत गीत अभी उनके द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से वीणा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल के साथ और उनका स्वागत है इन चंद तालियों के साथ थैंक यू शिरतक से चाहू चाहे तो रहे रेडियो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं और हमारे बीच में वीना जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया आपको अच्छा लगा होगा और चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे कलाकार हमारे बीच में आ रहे हैं विक्रांत जी कैसे हैं आप एकदम बढ़िया रमेश जी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग अगेन <laughs> जी जी आपको दोबारा सुनेंगे हमारे सभी श्रोता शाम की मस्ती इस प्रोग्राम में और मैं चाहूंगा की आज कौन सा गीत आप लेकर आ रहे हैं आज है ये रफी साहब का गया किसी किसी ना किसी से, अच्छा। कहीं ना से कहीं कहीं <laughs> तो तो बहुत प्यारा सॉन्ग सॉन्ग है है रोमांटिक जी जी जी, जी। तो चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी पुराने फिल्मी गीत बहुत पसंद आते हैं तो आइए अब जैसे कि विक्रांत जी ने बताया कि मैं एक गीत लेकर आ रहा हूँ कश्मीर की कली इस एलबम से है और शमी कपूर और शर्मिला पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गाना तो आइए सुनते हैं इस गीत को विक्रांत के द्वारा आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो खुश रहो खुश या बांटो चल किसी न किसी से कभी न कभी कहीं ना कहीं गुलाबी प्यार से सवार दे जो जिंदगी मेरी किसी न किसी से कभी न कभी कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा किसी न किसी से कभी न कभी कहीं ना ये अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा कश्मीर की कले इस एल्बम का ये गीत आपने परफॉर्म किया और चलिए आगे बढ़ते हैं शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में इसी तरह मस्ती भरा शाम ये होगा आपके लिए और मस्त गाने आप सुन पाएंगे फिर से एक और कलाकार को बुलाना चाहूँगा निम्बोलकर जी को जी हाँ जिनको आपने पहले भी सुना है तो आइए निम्बोलकर सर कैसे हैं आप बहुत बढ़िया <laughs> और एज ए आप राइटर भी हैं कुछ लिखते भी हैं और ख़ास प्रिंट मीडिया में आपने काम किया काफ़ी समय तक तो हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पे बस अभी गाने के लिए अभी रिटायरमेंट लिया है बस गाना ही चाहता हूँ <laughs> और जिसको भी गाना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर साहब की बातें सुनकर अपने जीवन में जो है इन चीजों को उतारेंगे क्योंकि कई बार होता है कि हमें बहुत कुछ करना होता है गाना होता है लिखना होता है लेकिन ये चीज़ें शायद हम लोग भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं एक मुश्किल का दौर हमारे बीच में आता है कि हम लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत समय व्यस्त कर देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है वो हमारी दब जाती है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं आप रिटायरमेंट के बाद जैसे निम्बलकर सर जी गाने लगे हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जहां आप काम कर रहे हो जिस फील्ड में आप हैं उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के इन चीज़ों को सीखने का या समझने की कोशिश करते रहे ताकि रिटायरमेंट में आप सीधा गाना ही गा सकें <laughs> तो निम्बुलकर सर कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं अभी मैं अभी गाना चाहता हूँ मुकेश जी का गाना लौट के आ लौट के आजा मेरे मित्र लौट के आ लौट के आ <laughs> क्या बात है सर बहुत ही अच्छा गीत आपने सिलेक्ट करके गाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है बोत और पर्सनली ये गीत मुझे बहुत पसंद आता है क्या बात धन्यवाद <laughs> आपका आपने फिर से एक जी, बार चांस दिया <laughs> तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे साथ आज के इस शाम की मस्ती कार्यक्रम में तीन अलग अलग जो आर्टिस्ट आए हुए हैं वो अपने परफॉर्मेंस को हमारे बीच में अपने पसंदीदा गीतों को हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं तो पहले हमने शुरू किया था वीना से और फिर उसके बाद विक्रांत एंड नव निम्बुलकर सर ने आपको एक परफॉर्मेंस सुनाया और चलिए आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुनाया हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम सेवन पॉइंट खुश रहो खुशियां बांटो आनंद ही रहा आनंद लुटा पुणेरी पुणे रिकेरी आवास पुडेरी पुडेरी पुडेरी, पुडेरी आवाज़ पुडेरी पुडेरी पुडेरी सौ रेडियो पुडेरी आवाज़ 107.8 एम खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही उंदे गाने जो है बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं इस एपिसोड में और आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है एक लाइव परफॉर्मेंस आप सुन रहे हैं जहाँ पर कलाकार अपनी आवाज़ के माध्यम से आपके दिल तक पहुँच रहे हैं तो अभी फिर से मैं वापस बुलाना चाहूँगा वीणा को कैसे हैं आप अच्छी एंजॉय एंजॉय कर कर रही रहे हैं तो चलिए अब कौन सा गीत आप सुनाने वाले हमारे श्रोताओं को गुजारिश मूवी का उड़ी ये गाना पेश करना चाहूंगी अच्छा अच्छा अच्छा इसमें क्या भाव है कुछ बता सकते हैं इसमें जो एक्ट्रेस है हाँ। वो कहीं ना कहीं लिबर्टी सीख करने की कोशिश कर रही है ऐसा उस गाने में बताया, बताया गया है फील भी होता है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये फील आए <laughs> कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को लिब्रेट कर पाए और एक नए आयाम को प्राप्त करें या नए आयाम को छू जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से वीना का बहुत बहुत स्वागत है आप सुनाए हैं रेडियो पुनिरी आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुश या बाटो आनंद ही रहा आनंद लुटा क्या बात है बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने लिब्रेशन पे जो है आ, सुनाया आशा करता हूँ हुआ। हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू वीना जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम पर जी हाँ शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा और शाम के इस मस्ती में जिस तरह से धीरे धीरे जो है मस्ती की जो कुमारी है वो बढ़ती जा रही है और आशा करता हूँ आप सभी को भी ये चीज़ें जो है पसंद आ रही हैं तो आइए फिर से मैं विक्रांत को बुलाना चाहूँगा आपके बीच में विक्रांत कैसे हैं आप एकदम बढ़िया <laughs> और आप गाने के साथ साथ झूमते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है हमें <laughs> चलिए आटोमेटिक होता है <laughs> <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप पेश करने वाले हैं अब हाँ तो ये किशोर कुमार जी का गाया हुआ है छूकर मेरे मन को <laughs> चलिए विक्रांत जी बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनाने वाले हैं और आशा करता हूँ ये ग्यारहना फिल्म का है और अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना विक्रांत Uh, की ओर से आप सुना है रेडियो पुणी की आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुशियां बांटो <प्रीण> ये मौसम लगे प्यारा जगसारा चलिए प्यार समय भर दू प्यार समय भर दू खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर बात है विक्रांत बहुत ही प्यारा आपने सुनाया और बहुत, अच्छा <laughs> <laughs> बहुत अच्छा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है गाने अच्छे लग रहे हैं तो जिनका भी आवाज आपको अच्छा लग रहा है तो उनके लिए मैसेज कर सकते हैं सेवन टू वन नाइन वन नाइन ट्रिपल जीरो पे जी हाँ बहत्तर उन्नीस उन्नीस तीन जीरो और पाँच इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं <laughs> तो चलिए जब आप कमेंट करेंगे तो अगले शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में मैं चाहूँगा कि जो कमेंट इस शो के लिए आएंगे तो मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा तो आप अपने नाम के साथ अवश्य मैसेज करें थैंक यू विक्रांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप रेडियो पुनीरी आवाज कैसे आप बिल्कुल बढ़िया अच्छा और इस बार आप कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनाने वाले है खास अभी आ, मैं गाना चाहता हूँ हेमंत कुमार जी का गाना हेमंत कुमार जी का हमें हाँ, चाहिए क्या बात है क्या बात है चलिए हेमंत कुमार का बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनाने वाले हैं तो आपके लिए ये चंद तालियां हमारी और से धन्यवाद धन्यवाद <laughs> आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां करके खुश या बाटो हमें यून आप तो हमारी कसम आई करके हमें यून जाइए आप तो हमारी कसम पसंद आई देखिए वो काली काली बंदिया जुल्फ की घटा चुरान लेते ही चोरी चोरी चोरियात शौक निजलियाँ आपकी अदा चुरान ले कहीं यूँ कदम अकेले लागे बढ़ाइए आप तो हमारी कसम बच आइए खिला करके हम यून जाइए आप तो हमारी कसम बच्चे आइए चूम नाप के कदम देखिए गुलाब की वो डालिया बह के चूम लेना आपके कदम कोई कोई भाव भी है बाग में कोई तो आप तो बना न ले स नहीं बह बहकी बहक नजरों से कुछ तो बचाइए आप को तो मेरी रज आइए प्यार करके हमें यून जाइए आप तो हमारी पसंद होती आई जिंदगी के रास्ते अजीब हैं इनमें इस तरह चलन कीजिए खैर है से मैं आपती हुजूर अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए सुनके दिल की बात यूँ न मुस्कराये तो हमारी कसम लौट आइए बकरार करके हमें यून जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए बकरार करके हमें यून जाइए आप तो हमारी कसम बत सर बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया सुनाया ओल्ड मेलोडीज में में में और का गीत के के के बारे बारे कुछ जानते हो तो आ, के बारे में बता तो बताइए क्या बताएं वो पुराने ज़माने जो मतलब इतना अच्छा सिंगर आ, थे संगीत उन्होंने हमारे लिए बना के रख दिए है हमारे लिए तो बहुत बस गाने के लिए बहुत ही आ, इजी हो गया। निम्बलकर सर हेमंत दा जो है बहुत ही यूनिक एक कलाकार रहे संगीतकार और सिंगर दोनों ही रहे वो और अपने समय में बहुत ही उनका जो म्यूजिक है उनका जो गाने का स्टाइल है वो बिल्कुल यूनिक है यूनिक उस है। समय जैसे कि मोहम्मद रफी साहब थे एक बहुत बड़े बराबर <laughs> बराबर <laughs> हुँ हुँ हु। मुकेश सर थे लेकिन उन सभी के बाद भी हेमंत को जो है खास अलग अलग पहचान मिलती थी और उनके गाने जो है एक अलग जो मैसेज है एक अलग फील देते थे अलग दुनिया में आवाज का जो फील है वो शायद आप अगर ओरिजिनल जो हेमंत दा की गाने अगर कभी मौका मिले तो जरूर सुनिएगा और उसमें जो फील है वो शायद आप अनुभव कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड थैंक यू फिर से एक बार बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाने के लिए <laughs> नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो मस्ती खुश रहो खुशिया बाटो पुडेरी, पुडेरी, पुडेरी पुडेरी पुडेरी पुडेरी रेडियो पुडेरी पुडेरी पुडेरी सौ रेडियो पुडेरी आवाज़ 107.8 एम खुश रहो खुशियां बांटो नमस्कार आप सुंदर रेडियो सेवन आवाज 107.8 एफ शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में आप बहुत ही अलग अलग गाने सुन रहे हैं हमारे बीच में तीन आर्टिस्ट हैं और फिर से मैं वीना जी को बुलाना चाहूँगा वीणा जी कैसे हैं आप बढ़िया और वीणा जी जो हमारे कलाकार हैं जैसे निम्बोलकर साह हैं विक्रांत जी है इनको सुनने के बाद आपको कैसा लगता है विक्रांत जी बहुत टैलेंटेड है बहुत इन्जॉय कर रही हूँ उनके आवाज़ को और गाने के तरीके को एंड uh, हो सकता है आगे जाके मैं उनको और एक बड़े लेवल पे देखूं एंड uh, बहुत सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ उनसे एंड पापा की जो सिंगिंग डेवलपमेंट है मैंने वो पहले से विटनेस की है एंड काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स कह सकते हैं अभी जो गा रहे हैं वो बहुत अच्छा गाने लगे हैं क्या बात है क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। और आशा करता हूं हमारे जो आर्टिस्ट हैं विक्रांत जी एंड निम्बुलकर सर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग और इन द सेंस मुझे लगता है कि आप लोग इसी प्रैक्टिस को अगर अच्छा करते करते थोड़ा और आपका प्रैक्टिस का टाइम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है की आप प्रोफेशनली एक बहुत ही अच्छे कलाकार के रूप में आने वाले समय में आपको लोग देख पाएंगे सुन पाएंगे तो हमारी और से ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम और वन जी आप, आप सुनाइए अच्छा। <laughs> सुन तो वीणा जी ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं थैंक यू सो मच ऐसे अलग अलग गानों को आप सिलेक्ट करते हैं अभी हमारे श्रोता भी आपकी आवाज को एंजॉय करेंगे आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम जी हाँ शाम की मस्ती इस प्रोग्राम में आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं वीना जी थैंक थैंक यू यू सो मच आप गाने के लिए क्या रोज प्रैक्टिस करते हैं या कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं uh, प्रैक्टिस तो नहीं कभी कभी मन में आता है तो गुनगुनाने लगती हूँ अच्छा अच्छा और संगीत में कैसा आपका आना हुआ या क्या हॉबी से ही गाते हैं कैसा हॉबी है? से ही गाती हूँ कभी कोशिश नहीं की प्रोफेशनल लेवल पे जाने की क्योंकि काफ़ी सारे कमिटमेंट्स और प्रोफेशनल चीज़ें होती है <laughs> जो चैलेंजेस होते हैं जो जिस पे ध्यान देना पड़ता है <laughs> सो अभी तक इतना वेटेज मैंने म्यूजिक पे और गाने पे कभी दिया नहीं <laughs> लेकिन एज अ हॉबी वो मैं अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्या बात है क्या बात चलिए अच्छा है और मुझे लगता है कि जैसे निबोलकर सर जो आपके पिता श्री हैं उन्होंने कहा कि मुझे भी सिंगिंग का बहुत शौक था गाने का बहुत शौक था लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो पूरी तरह से गाने लग गए हैं <laughs> तो ऐसा लगता है कि आपका कमिटमेंट अगर पूरा हो जाता है तो आप भी <laughs> हो सकता है। <laughs> चलिए हमारी और से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप सुना है रेडियो पुनेर आवाज वन जीरो पर शाम की मस्त इस कार्यक्रम को आप सुना है और मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को फिर से याद दिला दू सेवन पे आप अपने कमेंट्स बेच सकते हैं अपने नाम के साथ में अब चलिए आगे बढ़ते हुए मैं विक्रांत विक्रांत को बुलाना कैसे हैं हैं आप एक <laughs> आप एकदम बढ़िया और बारे में बताइए क्या क्या करते रोज क्या सिंगिंग का एक जो पैशन आपके अंदर है और उसके लिए आप टाइम कितना देते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो इसको अपना प्रोफेशनल यू नो करियर बनाने की सोच लिया है जी जी जी तो पूरा इसी में लगा हूँ और रियाज मतलब तीन चार घंटे तो होता ही है या और ज्यादा भी होता है कभी अच्छा <laughs> तो बस अभी यही है ऑलरेडी रेडी हूँ बट और अपने आप को अनाउंस कर रहा हूँ और धीरे धीरे बस आ, आ, स्टेज की तरफ बढ़ना है क्या बात है और जो भी प्रोफेशनल असाइनमेंट मिलेंगे आगे उनको करेंगे आगे। रियाज में कौन सी चीजें करते हैं जो आपको बहुत पसंद है रियाज करना रियाज में देखिए बेसिकल बेसि, बेसिकली तो क्लासिकल ही रियाज बेस्ट होता है हुँ, हुँ, तो क्लासिकल रियाज में अपना राग होते हैं राग बेस्ड अलंकार्स होते हैं पलटे होते हैं बंदिशें होती हैं बंदिशों के बीच में आलाप आलापे तने वर तबले के साथ आजकल तो तबला बहुत इजिली अवेलेबल है अच्छा। इलेक्ट्रॉनिका मिल जाता तबला मिल जाता है ऐप पे स्मार्टफोन पे सब अवेलेबल है तो उस पर रियाज होता है और अपना तानपुरा तबला लगा के आप रियाज कर सकते हैं उसके साथ ये तो है ही बेसिकली तो करना ही होता है और उसके अलावा सॉन्ग्स की प्रैक्टिस अपना चालू रहती है जब अच्छा काम भी करे चलिए बहुत तो बहुत आगे बढ़ते हैं और अब मैं चाहूंगा विक्रांत कौन सा गीत आप सुनाने वाले हमारे श्रोताओं को तो आइए आगे बढ़ते हुए विक्रांत जी का बहुत बहुत स्वागत है इन चंद तालियों के साथ तू कह क्या बात है नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो पुकारता <laughs> चला हूँ <हुना> मैं <है। laughs> बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है ओल्ड मेलडीज जो गाने हम लोग सुनते हैं 50s 60s या सेवेंटीज़ के वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखते हैं और आशा करता हूँ आप सभी इस गाने को एन्जॉय किया होगा तो विक्रांत थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 जीरो पर शाम की मस्ती इस कार्यक्रम को आप सुना है और एक से बढ़कर एक गीत आपके दिल तक पहुंच रहे हैं आपको अगर जो गीत अच्छा लगता है उसके लिए आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं और आर्टिस्ट का नाम लिख के भी भेज सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एंड फिर से हम बुलाना चाहेंगे निम्बुलकर सर जी को कैसे हैं सर आप बहुत बढ़िया <laughs> फिर से एक बार मुकेश जी का गाना गाना चाहता हूँ अच्छा मुकेश जी के बड़े फैन लग रहे हैं मुझे आप तो पुराने ज़माने में बस बस मुकेश जी के के गाने बस सुन सुन मस्त रहते थे मजा आती थी। कौन सा गाना आप सुनाएंगे मुकेश का जो तुमको हो पसंद अच्छा <laughs> <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है ये गाने का म्यूजिक भी अपने आप में बहुत ही कमाल का है और बिल्कुल चलिए इस गाने का आनंद उठाते हैं और ये आखिरी परफॉर्मेंस हमारे बीच में निम्बोकर सर जी का रहेगा और उसके बाद फिर हम लोग इस शो के आखिरी मोड़ पे हैं और आखरी जो आखरी है आपको पूरे ही शो को जो है एक हाईलाइट करने के लिए आपको चांस मिला है और हमारे सभी श्रोता भी ध्यान से सुन रहे हैं आपको तो मैं चाहूंगा की आप अपने पूरे जोश और होश के साथ इस गाने को गाइए की मस्ती में शाम की मस्ती इस कार्यक्रम में सभी हमारे श्रोता डूब जाए और खो जाए A sandhu mahi ma. बोलकर सा जी बहुत बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर गाया आपने और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी झूम रहे होंगे और हाथ ऊपर करके ताली बजा रहे होंगे धन्यवाद धन्यवाद आपका <laughs> चलिए आखिरी जो गीत है, वो बहुत ही बढ़िया आपने सुनाया है एंड हमारे सभी लिसनर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आज का इस शाम की मस्ती एपिसोड आपको कैसे लगा इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं सेवन टू वन नाइन पर और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगले एपिसोड में भी इसी तरह की मस्ती होगी और फिर से मैं आज के हमारे जो कलाकार हैं जैसे विक्रांत जी वीणा जी और हमारे निम्बुलकर सर इन तीनों ने परफॉर्म किया तीन तीन गीत तो उनके लिए एक बार जोरदार दिल से तालियां हो जाए <laughs> धन्यवाद, धन्यवाद. धन्यवाद. का और फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह बिल्कुल आते रहेंगे आते रहेंगे। <laughs> अगर श्रोताओं को अच्छा लगे जी जी हमको भी मौका मिलता है हा, हा. आप बुलाएंगे, हम क्यों ना आए <laughs> हम मौका दे ही रहे आप आते ही रहिए <laughs> और भी बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं ज़रूर ज़रूर जरूर जरू जरू। तो चलिए हमारे निम्बोलकर सर जी हमारे साथ हैं और वो रिटायरमेंट के बाद तो गाने का ही एक अपना प्रोफेशन बना लिए हैं <laughs> तो वो आते रहेंगे और हम लोग उनको सुनते रहेंगे तो हमारी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ चलिए श्रोता आज के इस एपिसोड में इतना ही फिर मिलेंगे नई एपिसोड में शाम की मस्ती में तब तक आप बने रही रेडियो पुनीरी आवाज़ के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा खुश रहो खुशियाँ बाँटो आनंदी रहा आनंद लुटा